बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद भक्तबिंद सामचैत प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंद नंदेराधिकरण नंद गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर वंशाकूशिंद पति पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मोक पंगु लिरी यमह वंदे परमांदमाधव वृंदावई तो तुलसीदे वैपिया वैकेशवश भक्तिपदे दे दी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण गौरी कथोपदेश गुरु भक्ति सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति सदा प्रमोदाभवग्नमशोहम तेस्प शिव विरंच्यम भीतातिहां पनुतपालीपूत वंदे महापुरुष ते महा चरविंद तक्ता दुस्त सुश्चितीतरजक्ष्यम धर्मीर्ज वचा जदगा तप्सिम बधा बध वंदे महापुरशते चरनारिंद यद्लवनखचंदमनी छटा विस्फुरी जीत किमें बधुदू सुअदर्शे पूर्णानुरागर सारूर्ति सारा अधिका कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्रीआद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौरभक्तंद चैतन्य प्रभुनतानंद सियाद गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुमंबितुजौ तो कनकात संकेतनिकतर कमलायताक्षज वरौ जुगध वंदे जगत प्रियकुणतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अचैतनिद यदि चैतन्यमश्वर न विदु सर्वशास्त्री भ्रमती तेज अचैतन्यद विश्व यदि चैतन्यमीश्वर न विदु सर्वशास्त्री भ्रमती तेज सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती घोषाई प्पाजी ने बताएं जो बाहरी दृष्टि में कर्म और सेवा एक दिखता है बाहरी नजर से सेवा और कर्म एक जैसा लगता है समझ में नहीं आता है कौन वास्तविक सेवा में है कौन कर्म में लगा हुआ है शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वा भोपा जी ने बताए जो ठाकुर जी का गुरु वैष्णवों का परिपूर्ण संतुष्ट विधान करने के लिए जो साधकों का अंदर साधक का अंदर, साधक जो साधन करता है साधकों का अंदर गुरु वैष्णव भगवान इनके परिपूर्ण संतुष्टि के लिए जो प्रचेष्ठा हर वक़्त बने रहते हैं इट इज कॉल एक्चुअल भक्ति इसको भक्ति बोला जाता है दुनिया का आदमी मेरा बाहा बाह करेगा इसीलिए मैं उन लोगों को थोड़ा आनंद प्रदान करे इसका नाम भक्ति नहीं है इसमें तमाम दुनिया हमको मल्लाह चढ़ाएगा पैर धुलाएगा हम जानता है लेकिन इसमें हमको भी नरक जाना पड़ेगा और जो आदमी हमारा कथा सुना है उसको भी नरक जाना पड़ेगा लेकिन दुनिया उल्टा रास्ता में चल रहा है कोई भी एक आदमी मेरा आवाज़ सुनेगा नहीं देट आई नो वेरी वेल लेकिन एक कंसोलेशन है एक सेटिस्फेक्शन है पोपाजी ने चिल्ला चिल्ला कर बताए जो आप लोग रूप रघुनाथ का कथा उच्च स्तर में बोलो रूप रघुनाथ का कथा सिद्धांत तो बताओ हम जानते हैं दुनिया का आदमी ये सब कथा को ज्यादातर तो आदमी ज्यादातर तो आदमी ये सब कथा को ग्रहण करने वाला नहीं है हम जानते हैं फिर भी वही कथा बोलो उसी कथा में ही जगत का मंगल होगा नहीं तो जगत जीत रास्ता पे चल रहा है उनसे उनको खींच के लाके भगवान का ओर जाने का रास्ता दिखाना ये गौड़िया मठ का काम है गौड़िया मठ का काम गौरिया मठ का सिद्धांतों गौरिया मठ का विचार ये अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे इवोल्यूशन दुनिया में आज तक ये सब सिद्धांत तो ये सब विचार कोई नहीं सुना था श्री बात भागवत जी महापुराण भी था महाभारत भी था रामायण भी था तमाम सास्तों था रामानुजाचार्य भी था रामानुजाचार्य जी आया है बल्लभाचार्य जी आया है निम्बार्काचार्य जी आया है मध्चार्य जी आया है सारे तमाम दुनिया का बड़े बड़े आचार्य जो हमारा ये धरती पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं ये लोगों हम ये लोगों का सामने ये लोगों का पास जो हमको जितना सारे संपत्ति मिले हैं ये तो बोलने का लायक नहीं है जी मध्वाचार्य जी निवार्क जी हैं ये लोग क्या दिया है? ये तो बोलने का विचार नहीं इतना सुन फिर भी जब गौड़ मिशन गौड़ मठ राधा रानी का तरफ से इस जगत में अवतीर्ण हुए ये कोई ईट पाथर का बिल्डिंग नहीं है कोई अगर समझे कि ये ईट पाथर का बिल्डिंग हमने दस लाख रुपया दिया है उन्हें पांच लाख रुपया दिया है एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया ये मंदिर मंदिर नहीं पौपा जी ने ये सब बात चिल्ला चिल्ला कर बताए कोई धोनी व्यक्ति पैसा वाला व्यक्ति अपना पैसा का घूमंड लेकर डोनेशन देकर कोई मंदिर बनाए ये मंदिर नहीं होगा पापा जी ने बोले पैसा का ताकत से मंदिर नहीं बनाया जाता है मंदिर तो बनता है महापुरुषों का अंदर में जो भाव पैदा होता है उसी भाव को स्थापन कर देता है उसका नाम मंदिर लेकिन पऊपा जी का जो सिद्धांत तो है गोडियो मठ का जो सिद्धांत तो है ये सिद्धांत तो राधा रानी का सिद्धांत तो है इसीलिए ये राधा का जो सिद्धांत तो रामानुजाचार्य माताचार्य के पास था मारा ये आसान ही कर सकती लेकिन एकमात्र नयन मन मंजरी प्रभुपात का नाम नयन मणि मंजरी नयन मणि मंजरी कौन है राधा रानी का अपना सहेली मंजरी है राधा रानी का नयन का मणि राधा रानी का नयन है नयन का अंदर में मणि रहता है ये मणि ये हमारा नयन मणि मंजरी ये राधारणी का जो अंतर का जो भाव जो सिद्धांत तो, जो विचार यही विचारशिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहुपाद जी रखे हैं इसीलिए जितना सारे दुनिया का आदमी ऑर्डिनेरी आदमी ये विचार को लेने के लिए प्रभुपा भक्तिनाथ ठाकुर का कीपा का जरूरी है नहीं तो ये लोग सकेगा नहीं बहुत पहले का बात है सिलो विमला प्रसाद सरस्वती प्रभुपाद जी उस टाइम संन्यास नहीं लिए थे उसी टाइम पे प्रभुपाद जी को गौड़ी मिशन कैलकाता में बहुत बार चिट्ठी आए गीता प्रेस से जो आप लोग हम लोग सुने हैं गौड़ी मठ का नाम में हल्ला मच गया चारों क्या गौड़ी मठ क्या है तो कभी सुना नहीं ये गौड़िया मठ का क्या विचार है सुना चैतन्य महापो का विचार है तो आप लोग के काम करो तो चैतन्य महापो का क्या विचार है हम लोगों को भेजो आर्टिकल लिखे लिखने हम लोग प्रकाश करेंगे बहुत बार तो पोपा जी ने गौड़ी अमठ का क्या विचार है पौपा का जो सिद्धांत है चैतन्य महापोह का जो विचार है सारे आर्टिकल बना के भेज दे लम्बा चौड़ा आर्टिकल उस टाइम में शायद हनुमान प्रसाद पद्दास जी थे वो भी महापुरुष है लेकिन बाकी सब आदमी भी है महल में विचार लेने वाला आदमी भी है जब ये आर्टिकल को देखे उसको छांट काट कर थोड़ा बहुत पोर्शन सम एंड सर्टेन पोर्शन वॉज पब्लिश्ड पूरा पब्लिश नहीं हुआ काट छट कर पब्लिश हुआ जब पब्लिश हुआ तो गोड़ियामठ का तरफ से एक फायरिंग लेटर गया आप लोग ये, ये जो आर्टिकल इसको काट छट कर क्यों गया है तो बोले महाराज क्या करे शॉर्टेज ऑफ स्पेस, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जगह का कमी है तो पोपा जी हंस दिए जगह तो कमी नहीं है कमी है इधर जगह का कमी नहीं है अगर वो आर्टिकल प्रकाश करे गौड़िया मठ का विचार प्रकाशित हो तो दुनिया तो पागल हो जाएगा क्या विचार है इसमें पहुपा जी बार बार ये बात कहते बार, बार बार ये सिद्धांत कहते हैं शुद्ध भक्ति का मार्ग में आपका अगर चलने का रुचि है तो इसमें कॉम्प्रोमाइज बोल के कोई चीज नहीं है अगर शुद्ध भक्ति चाहे अगर खिचड़ी चाहे डाल भी दे दो चाल भी दे लो थोड़ा सब्जी भी डालो हल्दी भी डालो खिचड़ी बांटो खिचड़ी तो खूब करो बाजार का आदमी करता है बाजार का आदमी खूब बिंदावन में चलता हम तो चिल्ला चलने के बोलते हैं फिर भी आते हैं जिसको सच्चाई का जरूरी है तो आओ न तो जाओ भागो हमको क्या पतीस टाका जरूरी है हम तो मस्त में है तो बात यह है बहुपात जी बार बार बोलते थे जे शुद्ध भक्ति का मार्ग पे कंप्रोमाइज नहीं चलता इसीलिए बार बार हमारे गुरुवर्गो जी ने बताएं जे गौर धाम को आश्रय करो क्योंकि वहां क्षमा मिलेगा गौरंगमाप को क्षमा करने के लिए आए यही स्पेशलिटी है गौरंगमापो का स्पेशलिटी के बारे में छो महीना एक साल सुनो एक साल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विचार तो हैरान हो जाओ ये सब समझने का जो अनुभव चाहिए रियलाइजेशन जो सेंसिटिविटी चाहिए वो आदमी का अंदर नहीं है जो जितना सच्चा संतों का संग करे उसका सेंसिटिविटी उतना ही चढ़ा ऊपर जाएगा एवरीथिंग डिपेंड अपॉन एसोसिएशन कौन सी संघ कर रहे हो इसका ऊपर आपका जिंदगी का चरना उतारना इट डिपेंड मेरा बात कोई नहीं सुनेगा मैं जम जानता है जितना सारे भजन का तरक्की है सारे एक पक्का साधु संघ हुआ कि नहीं इसका ऊपर डिपेंड करता है हमको अगर तरक्की होना है तो हमको जोरू साधु संघ पक्का साधु संघ चाहिए नहीं तो हमारा तरक्की भजन में होगा नहीं जितना साल हजारों साल करो उसमें कुछ नहीं होगा रगड़ते रहो रगड़ते रहो कुछ नहीं आगे नहीं चाहेगा गौरंग महाप्रभु का जो कृपा है ये किष्णु का कृपा का बराबर नहीं है कई गुना अधिक किष्णु स्वयं घबरा जाते हैं राधा रानी का कृपा क्या है भागवत का विचार सुनोगे ये बाजार का कथा नहीं है पूरा बहुपात का सिद्धांत तो गौरंग महाप्रभु का विचार सामने रखकर गौड़ी फिलोसोफी धीरे तो धीरे विचार होगा इसमें चैतन्य महाप्रो का करुणा बहुत ज्यादा है इसलिए कोरंग महाप्र जितना सारे बद्ध जीव है उसको ज्यादा क्षमा कर देते चलो ये बद्ध जीव हो ही जाता है करो लेकिन राधा रानी अगर देखे हमारा प्राण प्रियो का सेवा में ऐसा कर रहा है तो राधा रानी बोलेगी क्या कर रहा है इसलिए बहुत मुश्किल गौरधाम गौर नाम मतलब पंचतत्व आदि इसको आश्रय करो जोर जवस्थी। उसके बाद गौड़ी मठ भक्ति विनोद ठाकुर शिलो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इन लोगों का विचार लेके चलने का कोशिश तब तो यह गौरी मठ टिकेगा रहेगा टिकेगा मतलब रहेगा नहीं तो गोडियो मट नहीं रहेगा एक क्लब बन जाएगा जस्ट अ सोसाइटी यू कैन मेक सोसाइटी जन तो आजकल ये टर्म आ गया हमारा सोसाइटी ये सोसाइटी बन जाए चैतन्य महाप्रभु का जो समय था जमाना था विचार करके देखना कितना हजार हजार भक्तों था चैतन्य महाप्रभु का पीछे विचार करके देखना विचार का बात है हजारों हजारों हजार चैतन्य महाप्रभु का प्रेम चैतन चैतन्य महापो का विशुद्ध सेवा के लिए सारे इसमें कोई माताजी पिताजी भाव नहीं भेदभाव नहीं था सारे पागल का महा सेवा उसी समय विचार करके देखो किसी का साथ किसी का फाइटिंग नहीं होता था फाइटिंग होता था ये तो चैतन्य चैत्या मित्र जो दिया हुआ है नित्यानंद बाबू का साथ अद्वित जो मजाक है गाली पानी फेंकना ये तो मजा है ये तो लीला है लेकिन हिंसा भी देश नहीं था इसको डैस कर दो इसको पुश कर दो इसको फेंक दो इसको लाओ ये इस सब नहीं था लेकिन फिर भी देखो चैतन्य मापो का सेवा कितना सुंदर हुआ था क्योंकि ये सिद्धांत मैं जलंधर में भी बोला था ठाकुर जी जो बुलाता है वो बोलता है हमें जिस पोजिशन में जो बोलना सुनना जरूरी है उसी बात को ठाकुर जी बुलाता है गुरु जी बैठता है तो वहां भी यही बात बोला था जब आपका उद्देश्य मेरा उद्देश्य इनके उद्देश्य इनके उद्देश्य इसका एक है बस हमारा भक्ति भक्तिवल्लभ तत्व से कोई कष्ट होना नहीं चाहिए उनका मन में एक भी जारा सा ठेस पहुंचे नहीं हमारा का चरित्र हमारा आचरण हमारा कुछ भी सिद्धांत किसी भी उनका दिल में कश ना पहुंचे उनका तो तब तो आनंद होगा जब देखे सैम बाबा वो तो आदेश है उनका सैम बाबा के पास सुनना इसे फॉरन लोग सब जानते हैं किस लिए सब पागल आता है यही कारण है जब देखे जो बहुपात का बात बोल रहा है भक्त विनोद ठाकुर का बात और उसी मुताबिक अपना जिंदगी को गुजर रहा है उपदेश हम बहुत आदमी उपदेश करता है लेकिन उसका दे कैन नॉट लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू तो एडवाइस। ये लोग जितना सारे है वो अगर हमारा सामने क्वेश्चन करे महाराज व्हाट यू आर स्पीकिंग इज दैट व्हाट यू आर डूइंग आप जो बताते हो आप खुद वो करते हो तो ये हमारा विनती होता है आप झांकी लगा के देखो मैं क्या करता हूं आप क्या बोलता हूं इसमें दोनों में कोई भेद है कि नहीं देखो ऐसे तो जीवों को सही बार बार यह सिद्धांतों को बोला जीवो, जीवो को सही बात ये तो बोला बार बार ध्यान से सुनो जिंदगी में हम मर जाए कि जिए बात नहीं लेकिन आपका भक्ति बने रहे अगर ये बात को याद रखोगे जीवो को बात बार बार बोले हैं जो बता बक्ता, बक्ता सरागो निरागो दिवी भवेत, बक्ता, सरागो निरागो दिवी भवेत, भवेद टू टाइप ऑफ स्पीकर यू कैन फाइंड दो किस्म का बक्ता आपको मिलेगा एक बक्ता है दुनिया का किसी का परवाह नहीं करता जो आदेश आया बहुपात का हम तो गुलाम हैं इधर भी चिल्ला के बोला हम गुलामी करने बैठे हमको कोई परवाह नहीं तुम माला पहनाओ या जूता का माला पहनाओ फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारा स्पीच जवान बदलेगा नहीं जीव को सही पा बोले वक्ता स्वराग निराग दिविदो भवेत वक्ता दो किस्म का होता है एक वक्ता है अपराकित जगत का जो मैसेज है खबर है और प्राकी जगत से जो आ रहा है को स्वयं पाद को संयपा सारे भेज देता है हमारा बात वो खबर को आपका सामने खुल्ला खुल्ला भाई ये लिखा है देखो और एक वक्ता है वो अपना प्रतिष्ठा का लिए अपना चाहत है इसके लिए कथा को चेंज करके अपना मनमानी परिवेशन करे तो जीव को संयपात बार बार बताए जो सराग वक्ता जिसका अंदर में कामना वासना काम है कामना वासना है सब है भरपूर या जारा सा भी है जब तक वो अपने को शोधन ना करे वो वैसासन में ना बैठे अगर बैठे तो ये इष्ट गोष्ठी करके निकले अतः अपना मंगल के लिए थोड़ा पाठ तो बंद नहीं होना चाहिए गुरु वैष्णव का अनुरत्त में वो बैठे उसका कुछ कमी है पाठ तो बंद होना नहीं चाहिए मठ में पाठ बंद हो जाए क्या ठीक नहीं है वो भगवान का पास गुरु वैष्णव का पास एकदम एक, एक सौ भाग शरणागत होके प्रार्थना करते रहे ठाकुर जी हम तो कुछ जानते नहीं हम तो गाधा है आचरण भी नहीं है तो आप हमारा गुरु जी का सिद्धांत तो, हम चर्चा करते हैं और वो चीज सिद्धांत तो, हमारा दिलनिगित को स्पर्श करे तो हम इसीलिए हम अक्सर ये बात बोलते ये आप जाकर गोड़ी मठ में कोई आदमी ऐसा तो आजकल है ही है आदमी नहीं मिलता कहाँ मिलेगा श्री तथो महाराज कहाँ मिलेगा भारती महाराज कहाँ मिलेगा महाराज तो एक काम करो मेरा गुरु जी का भी ये कहना था यही हम बोलते हैं चेंज करते नहीं आप लोग काम करो उपदेशा मृतो निकालो भक्ति बहुपात का उपदेशा तो निकालो बहुपात का भक्ति बिनोद बाणी वैभव निकालो भक्ति बिनोदी हिंदी में भी निकालेगा हम तो चेष्टा में अकेला आदमी है कोशिश में लगा एक मुहूर्त हमारा आराम नहीं है लेकिन क्या करें वो सब धीरे धीरे चर्चा करो उपदेश डेली तो मनोशिक्षा उपदेशा मृतो है रूपो गोस्वामी का रूपदेश उसका व्याख्या सही फिर उसका साथ साथ आप मनोशिक्षा रघुनाथ दास गोसाई का भक्ति ठाकुर का जो हरिनाम चिंता मनी जगदानंद पंडित का जो प्रेम विवर्त है शिला प्रभुपाद का लिखा हुआ उपदेशा मृतो ठाकुर का लिखा हुआ भक्ति वाणी वैभव ये सब किताब आप भक्ति विनोद ठाकुर का खुद का उपदेश है आप लोग चैतन्य चरित्रमित तो अभी रख दो क्योंकि चैतन्य चरित्र तो जो, जो, जो, जो, जो, जो गहरा मसला है इतना डेप्थ है वो समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करो चैतन्य भागवत ज्यादा से ज्यादा पढ़ो चैतन्य भागवत पढ़ क्योंकि उसमें नित्यानंद प्रभु का ज्यादा लीला है और गोरंगमापो का बाल्य लीला ज्यादा है बिंदावन दास ठाकुर ने नितानंद प्रबू का कृपा पात्र है नितानंद बाबू का शेष कृपा पात्र बृंदावन दास ठाकुर महाशाय तो बिंदावन दास ठाकुर महासाय दिल का जो संपत्ति है खोल के रख दिया ये चैतन्य भागवत ये चैतन्य भागवत जितना पढ़ोगे किसी बाप का हिम्मत नहीं है आपको भक्ति राज्य भक्ति बात भक्ति का जो स्थान है उस सब धक्का लगा के फेंक लेकिन उसका साथ भाष्य पढ़ना चाहिए पौपात का जो भाष्य है भक्ति भी ये भाष्य थोड़ा जरूरी है कि अपना मनमानी सिद्धांत तो नहीं आएगा इसका साथ ही साथ गुरुवर्गो का कहना है किसी पहुंचा हुआ संतों का अनुगत में जैव धर्मो पढ़ो जैव धर्म पढ़ो जैव धर्म जितना पढ़ोगे उतना आपका अंदर में गौरियव हम गौड़ीय है ये पावर आएगा। जब तक आप जैव धर्म नहीं पढ़ोगे चाहे जितना भी तिलक मला लगाओ और चाहे पचास साल साठ साल एक सौ साल गुजार लो गौड़िया मठ में बट आई कैन नॉट कन्फेस यूर फॉर्म गौरिया मठ यू के नॉट आइडेंटिफाई योर गौड़िया मठ का बोल, बोल के हमारा परिचय चाहिए तो उसका पहचान ये है उसका दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है जो प्रभुपत का सिद्धांत तो गौरी और भक्तमीन ठाकुर के सिद्धांत तो से चल के उल्टा सिद्धांत तो पता उसका दिल टुकड़ा उठ के चल देंगे तुम रख लो तुम्हारा प्रणामी हमको नहीं चाहिए वो चल देगी और है ये गौड़ीमठ का गौड़ी अमट का है कि नहीं इसका प्रमाण है यह गौर का है फिर उसका साथ साथ गुरु ने बताते थे गुरुवर्गो चैतन्य शिक्षा मृतो भक्ति ठाकुर का लिखा हो महाप्रभु शिक्षा सीसी चैतन्य शिक्षा मृतो जो सब ग्रंथो हमने अभी बताया बस दिस दिशमाच इसमें आपका हो जाएगा पूरा भगवत प्राप्ति हो जाएगा गौर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज परमांश श्रेष्ठ गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज का पास वो तो परमांश श्रेष्ठ है कभी क्या हालत में कौन जाने अभी कपड़ा है अभी कपड़ा नहीं है कौपिन है कौपिन भी नहीं है कोथा एगो शिला भक्तिवल्लभ चित्तोगी महाराज का ये जो ऊंचा जवान है उसमें शोभा देता है कोथा एगो प्रेमोमु राधे राधे देखा दिया प्राण राधो राधे राधे ये शिलाभक्ति बल्लभ चित्त सिंह महाराज जैसा संत है उसको शोभा देता है ये कितना चिल्ला चिल्ला महाजी रोते है गाते हैं गौरकिशोर बाबा जी महाराज का कथा ये गोल किशोर बाबा जी महाराज जी ये गोद्रुम में पागल का माफिक दौड़ते थे ऐसा कर जैसे पागल है कोई उसी टाइम में सिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती में को स्वयं प्रसाद वो बात को सुनते हुए जल्दी लिख लिया ये कोई लिखा पढ़ा नहीं था ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे पागल का माफिक विमला प्रसाद जी ने उसको लिख लिया बोले ये तो बड़ा काम का चीज है ये रहेगा तो एकदम मालामाल हो जाएगा गौड़िया गौरिया समाज इसको धर दिया उसका मीनिंग गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का पास प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रेम भक्ति चंद्रिका जानते हो क्या है कोई नहीं जाने इतना साल हो गया देखो सब बूढ़ा बन गया हुँ? प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम ठाकुर का एक नंबर किताब है जिसको छोड़ के गौरिया मठ जी नहीं सकता तमाम सिद्धांत तो एक हम आपको सब प्रेम भक्ति चंदी का रोना है तो प्रेम भक्ति की चंदी इतना इतना छोटा सा किताब उसको हृदय में लगाओ और रो प्रेम भक्ति चंदी आपको राधा रानी के पास ले जाएगा हमको बहादुरी दिखाना नहीं है कुछ जाहिर हम ऐसा बन गया हनुमान बन गया हमको दिखाना नहीं है हमको करने है भजन चाहे दुनिया कुछ भी बोले कुछ भी करे हमको कुछ परवा नहीं है ये प्रेम भक्ति चंदी का नरोत्तम ठाकुर के नाम सुने हो नहीं सुने हो नरोत्तम दास ठाकुर अरे ध्यान दिया करो भाई हम आया है तो हमारा आना इधर बेकार हो जाएगा हम जहाँ जाके देखते हैं हमारा जानने का बाद कुछ काम नहीं होगा तो हम वहां नहीं जाते दोबारा मेरा नियम है तो असर पड़ेगा जहां भी जाए आप खबर लेके दो एक भी जगह जाएगा, जाएगा। गुरु का कृपा उधर देके या है हम ऐसा फजूल नहीं जाते जाएगा तो जाएगा नहीं तो जाएगा नहीं हम जाएगा नहीं हमारा काम है किताब का काम अगर गया किसी भी जगह गया पंद्रह मिनट के लिए तो वह स्टैंप लगा के आएगा ये मेरा अहंकार नहीं है ये पहुपात जी का कृपा ये गुरु जी का कृपा दस मिनट पंद्रह मिनट के लिए कहीं आएगा जाएंगे वहां हम छप्पा लगा के आएंगे बिना छप्पा हम नहीं आएंगे उसको छप्पा लगा के आएंगे उसको याद आएगा कभी अभी हमको गाली दे कुछ भी करे लेकिन जब मरने का टाइम ही याद आएगा एक आया था छप्पा लगा के गया था हम ऐसा नहीं जाते तो ये गौर गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज का पास एक तो ये प्रेम भक्ति चंदी ये किताब रहते थे बगल में ऐसा और हरिम का माला और गौरकिशोर तो बाबाजी महाराज को बहुत आदमी क्वेश्चन करते थे बहुत महाराज भगवान कैसे मिलेगा ये रास्ता बताओ गौरकिशोर बाबाजी महाराज उत्तर नहीं देते थे क्योंकि ये तो बेकार का क्वेश्चन है भगवान तो उसको चाहिए नहीं ऐसे ही फजूल बोल रहा है मेरा टाइम खराब कर रहा है इसलिए ज्यादातर संत लोग बाहर में ऐसा कड़वा भाग देखा कि आदमी ज्यादा ना आए मेरा पास हल्ला मचेगा ज्यादा ना है गाली देता है जितना सारे सिद्ध महात्मा है वो लोगों का ज्यादातर ऐसा ही स्वभाव है लेकिन गौड़िया मठ में पहुपात के पास भी बहुत कम आदमी आते थे गुरुजी बोलते थे परम जब माधव गोस्वाई महाराज बोलते थे जो पहुपात का साथ एक बात चर्चा करे इस हिम्मत नहीं था दरवाजा का खोलकर जाके बात करे ये हिम्मत नहीं था किसी का हिम्मत नहीं था हमारा जो तिबिका महाराज जी अंतिम में शौर छोड़ा बोलते थे श्याम बाबा क्या बताए पोपात को देखने से डरा जाता था अरे कितना पर्सनैलिटी है एक चोर आया था चोर ए गोड़िया मठ तो बना था नया कुछ चीज फल बगाड़ा चैतन्य नमर से चोरी करके वो ये जो पाचिल है ना ये जो फेंसिंग है दीवार दीवार को छलांग लगा के उस पर भागना है पक्के चले जाएगा पपी तपी जो, जो बहुत सारे मुस्लिम लड़का उधर उधर रहता है वो चोरी करके भागेगा अब पोपाजी लाइब्रेरी से उतारा उतार के आके वो एकदम भगवान का इच्छा से वो लड़का सब चोरी करके भागने वाला है बस चढ़ गया ऊपर वो छलांग लगाने से पोहपत का और क्या आ जाए कौन जाने लेकिन पोहपत के साथ आंखों आंखों में मुलाकात जब पोपत पोपत देख लिया उसको वो देखते रह गए पोपा देखते रह जैसे किसी को ऐसे पकड़ के रखा है हाँ उसको हिम्मत जैसे कहां से शक्ति चला गई वो ऐसा देखते रह वो छलंग लगा ही चल, चले जाए दूर कौन पकड़ेगा उसको हिम्मत नहीं वहां वही रहेगा आधा घंटा देखते रह गए उस समान फेंक कर फिर गए गुरु वैष्णव का अंदर ऐसा पावर होता है ऐसा पावर होता है तो ये गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का ये जो किताब है प्रेम भक्ति चंदी का पार्थोना पार्थोना और प्रेम भक्ति दोनों किताब छोटे छोटे किताब इतना छोटा छोटा नरोतम ठाकुर जी का लिखा हुआ है ये किताब गौरकिशोर बाबाजी महाराज का जिंदगी का एकमात्र संपत्ति पौपात बोलते थे मेरा गुरु जी का संपत्ति था एक तो हरिमाम का माला और प्रेम भक्ति चंदी का पार्थना प्रेम दोनों और कुछ नहीं है और राधा रानी उसका दिल में हर वक्त बैठे रहते हैं शिला भक्ति वालो चित्र सिंह महाज भी बार बार ये बात बोलते थे प्रभुपाद भी गुरुजी भी हम भी बोलते हैं ये भाषा के द्वारा प्रचार नहीं होता सपोज करो कि हम बहुत अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी लोगों को हरी कथा सुना दे लाओ कितना अंग्रेजी जानने वाला आदमी लाओ सुनाओ प्रोफेसर को लाओ कौन हरिकथा बोलेगा हरिकथा उसका जमान पे आएगा बहुत बार हमने देखे हैं सभा का अंदर से भक्ति बल्लभ तीर्थ बैठा हुआ है बड़ा बड़ा विद्वान लोग को बुलाया है वो संस्कृत में एम ए है क्या क्या बन... सब डिग्री लिया बहुत सारी बैठा हुआ है महाराज जी बैठा हुआ है किसी टॉपिक्स का ऊपर बताना बोल दिया उसको वो बताना गया तो बस ओके कुछ नहीं बोल पाते लेकिन उतना बड़ा प्रोफेसर है अब जब महाराज जी बोलना शुरू करते हैं यो हल तो हिलने लगे बोरे क्या बोल रहा है कहां से बोल रहा है भाई यही तो बात है कहां से बोल रहा है गुरु वैष्णव का जो बैंक है ना ये आपका बैंक का बराबर नहीं है उसका बैंक अलग है ट्रांसेंडेंटल बैंक एंड डिपॉजिट इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल उसका जो डिपोजिट अमानती चीज है वो भी अप्राकित वो तो प्राकृत नहीं है वो दुनिया का भरोसा नहीं करते एक कोपिन बस एक कहावत है हमारा बिंदावन में लोटा सोटा और लंगोटा ये तीन संपत्ति है गुरु का माला तो है ही है लोटा सोटा लंगोटा ये तीन और उसके कुछ नहीं है ऐसे ही मस्त रहता है तो प्रौपा जी ने एक दफे मैड्रास में दक्षिण भारत में मेड्रास में कि वो जगह हमको या दक्षिण भारत में किसी जगह जाके हरिग्था बल में बैठे तब उसी जमाने में दक्षिण साउथ इंडिया में गौरिया मठ का प्रचार शुरू हो गया श्रील आश्रम गोसाई महाराज हमने वैष्णवों का आदेश वैष्णव गुरु वैष्णव का आदेश से छात्रो देर विमला प्रसाद छात्रों का छात्रों छात्रोधर विमला प्रसाद छात्रों लोगों का लिए विमला प्रसाद और उसके तत्प्रिय भूत प्रभु जिसका नाम अंतिम में हुआ था आश्रम मारा आप मायापुर में नदी पार होके चलो उठ के इस शिव मंदिर का ढायना एक मंदिर है देखा खेत्रपाल शिव जी देखा नहीं आपका हमारा गुरुजी का प्रतिष्ठित उसका ठीक अपोजिट में एक मठ है आजकल इसका लोगों को बेच दिया उसका नाला वो आश्रम गोस्वाई महाराज का था उसका जीवनी हमको लिखने के लिए बोला था हम बोला देखो एक काम करो विमला प्रसाद बहुपात का बचपन का जो कहानी है उसको जोड़ दो तो किताब एकदम हॉटकेक का मापिक आदमी को सब पढ़ेगा आनंद लगेगा तो वो मान गया तो दोनों जोड़ दिया उसमें क्या किताब ऐसा बना तो जो यहां तक भी तेजपुर का महाराज जो है आपका भागवत महाराज बड़ा बोले क्या लाजवाब क्यूंकि उसमें प्रभुपात का जीवनी पहले सेकंड पार्ट में उसका दिया पूरा डॉक्यूमेंट्री ऐसा क्या दक्षिण में तब तो प्रचार शुरू हो गया था प्रभुपा जी ने जब गया दक्षिण में प्रचार किया तो बहुत सारे कथा बोला लेकिन एक दफे ऐसा हुआ पहुपात जाके बैठ गया ना जाने क्या बात था अब बैठ के ही बांग्ला में हरिकथा शुरू कर दी अरे महाराज एक देर घंटा दो घंटा बांग्ला में हरिकथा बोल दिया अब किसी का हिम्मत नहीं है तो बोले बहुपा बांग्ला में क्यों हिम्मत नहीं है सब श्रोता चुपचाप रह गया और सारे ये जो ये जो है हमारा गुरुवर्ग है माधव कुं महापर्म हाइग्रह्म सारे चुपचाप हो गए और जब हरिकता कम्प्लीट हो गया उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो बिनती विनय पूर्व पोह जी ये लोग तो बंगला समझते नहीं है तो बंगला में बोले पोभा जी एकदम गंभीर हो गया गंभीर होके ये जवाब दिए हमने हरिकथा बोला है ना तो बंगला बोला है ना तो अंग्रेजी बोला है ना तो हिंदी बोला है ना तो तमिल बोला है हमने हरिकथा बोला है इसी बात को आगे चल के मेरा गुरुजी को बोलने को सुना है हमने तब महाराज परम जो श्रीधर गो गुजर गया आज जितना सारे विदेशी लोग रोते रोते सब गुरु महाराज के पास आते थे गोर गोविंद स्वामी स्कॉन का वो भी गुजर गया उसके बाद तो और आने शुरू कर दिया तो आते थे तो गुरुजी का आदेश था तुम देखो जितना आदमी रहेगा इधर ये लोगों के लिए हरिकथा चर्चा करोगे लेकिन उसमें अगर कोई आदमी का भाषा समझ में नहीं आता है फिर भी गुरुजी बोलते थे अगर पक्का हरिकथा है फालतू हरिकथा है वो तो हरिकथा नहीं है उसको हरिकथा नहीं बोला जाता हरिकथा अगर है अपरा क तो हरी कथा में आपको बैठना चाहिए भाषा समझ में आए ना आए ये गुरुजी बोलते थे उसका एक रिएक्शन है इसका प्रमाण देते थे इसीलिए भक्तिवाल चित्र को सिंह महाराज भी देते थे हम भी देते हैं समय हो गया शायद ना हमको याद नहीं रहता जब हाँ हो गया नोट हमको याद नहीं रहता जब शुरू कर दे तो चलता है तो क्या है उसमें श्री और नरोत्तम ठाकुर जी जब जिबोसाई का पा पास इधर से नरोत्तम ठाकुर सिनेमा सच्जो आ श्यामानंद प्रभु तीनों जब चल दिए वृंदावन से गोस्वामी लोगों का सब किताब जीब गोसाई पर दे दिए और बैलगाड़ी में लेकर चल दिए तो उसका कहानी हम नहीं बताएंगे हम पाँच मिनट में हम, हमारी भी पाठ पूजा बाकी है बहुत तो जब चल दिए तो जीव गोस्पात का आदेश था राड़ देश बाकूड़ा आदि सब जगह है बीरभूम वो जगह प्रचार के लिए आदेश किया है श्रीनिवास आचार्य जी को श्यमानंद प्रभु को आदेश दिए उड़ीसा मेदनीपुर जितना सारे हैं उड़ीसा का जो बॉर्डर जितना सारे जगह है मेदनीपुर आदि ये सब जगह में आदेश किए और बांग्ला का एक्स्ट्रीम ईस्ट कहाँ है मणिपुर त्रिपुरा है ना उसमें जो भक्ति भाव आज दिखाई पड़ता है ये उसका मूल में है नरोतम ठाकुर का उधर पहुंचना दिस इज बिकॉज नरोतम ठाकुर रिच दे एंड सिंह कीर्तन नरोतम ठाकुर का अपना जो अनुभव के द्वारा रोते रोते जो कीर्तन स्पूर्ति हुआ वो सब कीर्तन को उधर बैठ के करताल लेके गाते थे जब गाते थे महाराज क्या बताए किसी आदमी का समझ में नहीं आता क्यों क्यों तो बंगला है और तो, तो बंगला में कितना लिखा संस्कृत बंगला ऐसे में लिखा और मणिपुर का आदमी का तो भाषा अलग है मणिपुरी भाषा वो तो समझे नहीं फिर भी क्या कहे उसका जीवनी देखो तो पागल बन जाओगे हजारों हजारों आदमी सैकड़ों आदमी आके उसका कीर्तन सुनते थे और महाराज क्या बताएं पशुपा की झूड़े पाषाण बिदौरे सुनी जाड़ गुनो गाथा ये प्रैक्टिकली दिखाई पड़ा ये किताब में आप गाते हो शर्म की बात है हमारा हम तो किताब में गाते हैं लेकिन पशुपा की झूड़े झूड़े मतलब रोते हैं पासान बिदौरे सुनी जाड़ गुनोगाथा पासाण पिघल जाते ये प्रमाण दिखाया नरोतम प्रमाण दिखाया है नर ठाकुर जब वो कीर्तन होते थे पशु पक्षी सब भागवत का प्रसंग आएगा वहां बेनुगी हम ऐसा चर्चा नहीं करेगा जैसे प्रभुपद हमारे ऊपर रुष्ट हो जाए कोई ऐसा भी बोखा आदमी है महाराज बेणु गीता स्पर्श किया स्पर्श किया तुम तो देखो तुम्हारा अंदर में तुम्हारा अंदर में काम जागृत होता कि प्रेम जागृत होता है हम अभी आए वो सब जो सिद्धांतों का चर्चा कर, करके आए ये रिकॉर्डेड है आप सुन सकते हो जितना सारे नारायण गुसाई महाराज जी तो सारे शिष्य है फायरिंग वो सुन भी नहीं सकता फिर भी लोग सोचे कि ये बात तो सच्चा है महाराज ये तो फेंकने वाला बात नहीं तो शिल परीक्षित महाराज का क्या हिम्मत था कि रास ले लिया सुवर्ण कर ले सिद्धांतों का बात आओ चर्चा नहीं होता सिद्धांतों सिर्फ गप गप करने बैठ थे हरी कथा में ये हरी कथा नहीं है सिद्धांत तो गभा परीक्षित महाराज महाभागवत है भागवत में तीन चार जगह बताया हमें उठा के दिखाएंगे आपको चर्चा करने वाले बोल शांति से बैठो दुनिया से एकदम मन को उठा लो एक कथा में हमारा गुरु जी का कसम एक कथा में आपका मंगल होगा अगर सुनो तो ना सुनो तो हमको गाली मत देना एक कथा सुनो गौरिया मटका विचार सुनो धीरे धीरे उसमें परीक्षित महाराज तो महाभागवत है ही है लेकिन महाभागवत का भी बहुत विचार है महाभागवत एक किस्म का नहीं होता एक किस्म का होता है महाभागवत डिफरेंट किसम उसका ग्रेड है और जो राधा रानी का अनुगत्व में जो राधा रानी का लीला में प्रवेश होता हो तो सबको नहीं होता सुखदेव गोस्वामी का अंदर इतना पावार परीक्षित महाराज को रासलीला श्रोवण कराया समझा मेरा बात सुनना नहीं दशम स्कंद स्पर्श करना माना है ये किस चुनौती दिया पोपा जी कि ये लोग इसको लेके बिजनेस करेगा अपना अंदर में जो दुर्गंध दूषित काम है उसको उसका साथ मिलावट करके दुनिया को चीट करेगा इसका भोपाल का मतलब ये नहीं था जसम स्कंद को काट के फेंक दो यह नहीं था अगर ये होता हम भागवत का महिमा ग्लोरीफिकेशन फ्रॉम टुडे आई लाइक like टू स्टार्ट किसलिए चार दिन हम थोड़ा आगे चले क्योंकि कथा का सेस में तो आपका टाइम नहीं बचेगा हम तो भागेंगे रात बारह बजे इसलिए हम टाइम दे दे तो उसमें क्या होगा आप देखोगे उसमें सिद्धांत है जो गोकर्ण जी महाराज उसका पिताजी को बताते दशमस्थ पाठात, दशमस्थ दसम स्कंद पाठ करने के लिए कृपा किया और बोला इसको चल महिमा में है लेकिन स्ट्रिक्टली बहुपात भक्ति विनोद ठाकुर का अनुगत में अगर थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके हम जाने ये सब रस समझने वाला अगर कोई नहीं है ये सब रस समझने वाला आदमी नहीं है तो ऐसा नहीं चर्चा करेंगे कि हमारा कथा सुन के बारी घर में जाके काम पैदा हुआ, ऐसा नहीं होगा उल्टा होगा वो सुनने के बाद वो देखे री क्या सुना हम तो सोचा कि ऐसा है सिद्धांतों को सुने तो विचार लावे तो उसका दिन जिंदगी पूरा परिवर्तन हो जाए वो भी सके आप लोगों में एक आदमी ऐसा भी हो सके वो वो सब लीला में वो सब रस में प्रवेश का अधिकार भी मिले कि क्या अगर बिल्कुल कोई चांस देर इज नो नॉट एट ऑल एनी पॉसिबिलिटी देन वाई उजाम विनोदर्तन दिया मेरा बात सुनो ये आर्ग्यूमेंट कोई वकील नहीं है तो मेरा आर्गुमेंट काटे किसी का हिम्मत नहीं अगर आपका प्रवेश अधिकार करोड़ों जन्म में कभी नहीं होने वाला तो भक्त विनोद ठाकुर ने किस लिए बोला जाम कीर्तन करो उसमें तो ऐसा ऐसा लीला है आपको सुनने का अधिकार नहीं है आपका अधिकार या था कि सुबह में जो कीर्तन करती है उसमें क्या है भाले गोदा गदा धरे गाओ उसका बात क्या है की बेस्टी तो किशोर और किशोरी तब तो आपका अंदर में काम आ जाए किशोर और किशोरी क्या कर रहा है महाराज इतना दुर्गत गंदा दिल है इसी को लेके गोरिया मठ में आए हो हम तो बोलता है गोरिया मठ का गेट तुम्हारा लिए नहीं खुलेगा सबोस की बेस्टी तो सुबह में उठ के गो कोई किसका लिखा हुआ है भक्तवीर ठाकुर का केशव गुस्सि महाराज चिंता किया भक्त ठाकुर का ये जो ऊंचा भाव है ये तो साधारण आदमी समझेगा नहीं तो केशव जी गुस्से में रोते रोते ये कीर्तन को सामने रखकर भक्तबीन ठाकुर का पास क्षमा मांग कर प्रभाती कीर्तन चेंज करे, मैंने मैंने इसको चेंज नहीं किया अलग सा प्रभाती कीर्तन लिखा इसलिए देवानंद गौरिया मैंने केशव जी गौरियाम ने जहां भी जाओ परम केशव गुस्तियों में आज लिखा हुआ प्रभात का कीर्तन गाते हैं उसमें किशोर किशोरी या राधा गोविंदों का प्रभाती लीला का शरण का कोई बात नहीं गौड़ का कि कि कि किसी का अंदर में क्या भाव है कौन यानी वो आगे विचार करे वो नरक में चले जाए मना वो कर रहा है हम करने से क्या दोष है भगवान को लेके भी ये लोग भगवान का बाबा का भी छोड़ता नहीं इतना दुष्ट आदमी है वह हमारा सामने पड़े तो उसको वो तो सीधा हो जाएगा भगवान का जो बाप है नंद महाराज उसको भी छोड़ता नहीं और हम उनको सीजा बना देंगे आओ मेरा सामने इतना चर्चा करना शुरू भगवान ने ऐसा लीला किया हम भी करेंगे कर समझा मेरा बात तो ये चर्चा नहीं करना क्रिटिसिज्म समालोचना नहीं करना अगर कुछ बोलना है तो मेरा सामने बोलना समझा मेरा बात पीछे नहीं बोलना जो चर्चा होगा सब पा भक्त ठाकुर के मुताबिक होगा और जो आपका अंदर डाउट्स आएगा बस हमने बोलोगे कथा का पाप आप बोलोगे इसमें दिल सफा हो जाएगा क्यों आपका जिंदगी में अगर कोई डाउट रहे मेरा बारे में बा, या भगवान के बारे में सिद्धांतों के बारे में गुरुवर्गो को बारे में गीता में भगवान जी बार बार बोला है संशयात्मा बिना स्वती अगर आपका अंतिम समय आ गया आप शरीर छोड़ रहे हैं भगवान करे आप 100 साल जियो मेरा गुरुजी 102 साल जिए, हम ये नहीं बोला सेवा करते जियो को आपका माँ भी अपने जीने से मंगल होगा कठोर आदमी होना चाहिए लेकिन बात ये है संशय आत्मा बिना स्वती जब शरीर छोड़ने का टाइम आए देन इफ देयर इज एनी डाउट इन इन योर हार्ट नो सल्यूशन इज देयर आज तक जो डाउट संदेह आपका दिल में है उसका आज तक कोई सोल्यूशन आपको मिला नहीं था आपका हिम्मत नहीं हुआ कि गुरुजी के सामने वैष्णव के सामने एक क्वेश्चन को रख दे शर्म की बात है तो आपका मरने का टाइम में आपका गोती ठीक नहीं होगा गई बिनावती अरे महाराज सुनो तो शब्दों को संशयात्मा बिनावती विशेष रूपेण अनस्वती व्हाट्स दू महाराज हम तो पागल बन जाए हमारा गुरुजी का आचरण में हमारा वैष्णव का कथा में कुशी में थोड़ा वो डाउट रहे सिद्धांतों में तो अंतिम में चलकर सोरी छोड़ने का हम बिना बिना बिन्स्पति इसीलिए हम काल चर्चा करेंगे बिना बिनस्पति हम प्रमाण करके दिखाएंगे कैसे चैतन्य महापुर पाते कि एक आदमी को गुरु कैसे कैसे बचाए संशय को वो अंतर्जम जानते मेरा उपस्थ किया तो वो कथा का माध्यम में उसका समाधान किया तो हमारा याम तो हमारा आपका ऊपर ऐसा आप तो आज का कथा में देखा सा। वो तो अंत भी जानते हैं बहुत बार सी लती गोस्ती तो महाराज की जिंदगी में ऐसा हुआ था एक कांचरा पारा में दो माता जी रहती है उसका एक है उसका पिताजी परम वे माधव गोस्ती महाराज का आश्रित है वो माधव गोस्ती को बचपन में देखे थे एक बड़े बहन हमको याद नहीं है शायद वो भी करते हैं मायापुर मठ का जो केस वगैरह वो भी देखता है देखती है <laughs> तो उसमें क्या है जब एक दिन के पास आए बार बार प्रणाम प्रणाम करते तो महाराज जी एक दिन हंस के बताए हंस के बताए अंतर उसका अंदर जो हाव है तो आप तो हमको दंडवत करते हो आप हमारा गुरुजी को देखे हो कितना दिव्य रूप है अब हमारा हमारा सामने आपके वो आ, आ, आ, आ, आते हो उतना संतुष्टि नहीं होता वो तो चौक क्या बात है <laughs> तब से महाराज जी का चरण में उसका एक सो लगन लग गया बोले ये तो भी नहीं है ये महात्मा तो भगवान का निजी जन है महाराज जी एक दिन हंसते हंसते बोल दिया हम तो हमारा गुरु जी का माफिक नहीं है वो तो अजान लम्मी तो भाव इतना था हमारा सामने आ आपको इतना मजा नहीं उठता वो माताजी का हो गया बोले ये तो ये ये ऑडेडिंग नहीं तो भगवान का साक्षात आदमी है फिर वो छोड़ दिया और गुरु जी के चरण में आपका आश्रय ले लिया वो उसका और उसका समाधान हो गया और महाराज के चरण में कोई डाउट नहीं है प्रेम से एकदम महाराज जी को है इसीलिए किसी भी संदेह हो महाराज ऐसे क्यों कर रहा है क्या कारण है तो उसका समाधान सिला भक्तिपूर्ण पूर्व महाराज जी सालग्राम अर्चन करते थे छत्तीस साल जो चौथे चौधरी में रहे तब भी ऊपर में अपना कमरे में करते थे इसको लेकर कितना समालोचना हुआ लेकिन सिलो तीतु जानते हैं किसते करते हैं बाकी जितना सारे है उसका तो सत्ता नस हो ही गया हम नाम नहीं करेंगे यहां तक कि महाराज जो परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल ये सब बात काल उठाएंगे आज टाइम नहीं है आपको जाना बहुत समय लगता है हमारा पूरा अपना काम पूरा करने तो काल सिला महाराज जी का क्या भाव है ये सब काल हम बताएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट आ जाएगा महापुरुष के बारे में तो जिंदगी में कोई समाधान नहीं दिखेगा पतन हो जाएगा महाराज ये तो अच्छा है कि हमारा भजन नहीं हुआ ठीक पतन हो जाए तो मुश्किल है इससे तो आचार गृहस्थी है ठीक है मैं महाराजा भजन हमसे नहीं बनता है थोड़ा बहुत बनता है ठीक प्रेम रहे गुरु वैष्णव के चरण आज नहीं तो कल बनेगा लेकिन ये कल चर्चा करेंगे चैतन्य महापो का परसोदों का अंदर में कितना प्रेम था और उसमें सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है क्यों हो रहा है